तीन बदकिस्मतियां बहुत अरसा पहले एक बादशाह और मल्लिका के यहां एक बेटा पैदा हुआ जिसके लिए वो बहुत अरसे से तरस रहे थे اس نے سلطنت میں بے انتہا خوشیاں لادی ہیں کیونکہ آخر کار انہیں تخت کے لیے ایک وارث مل گیا بچے کا نام رکھا گیا اناروس اور ہر ایک کے لیے ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا گیا بادشاہ نے پری گاڈ مدر کو بلایا کہ وہ اس موقع پر اپنی دعائیں دے پر جیسے ہی اس نے نئے جنمی شہزادی پر نظر ڈالی اس کی خوشیوں بھری مسکان کی جگہ اس کی بھوہیں تن گئی کیا کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں پریشان क्या मतलब है तुम्हारा? उसके नसीब में ये लिखा है कि वो बहुत बड़े खतरों से रूबरू होगा, या एक सांप से, या एक मगरमच्छ से, या कुत्ते से। अगर मैं इसे बचा सकी तो मैं इसे बचाऊंगी, पर ये मेरी कोवत से परे है। बादशाह शक्ति में आ गया और बेनताह फ़िक्रमंद हो गया। जल्दी-जल्दी में उसने जौपीसों घंटे उस पर नजर रखने के लिए इनारोस उस किले की हदों में ही محدود रहकर बड़ा हुआ वहां उस्ताद रखे गए उसकी तालीम के लिए और लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए सिर्फ एक ही ताल्लुक उसका बाहर की दुनिया के साथ था वो था उन बड़ी-बड़ी महल की खिड़कियों से जिनसे सल्तनत को देखा जा जाओ ले कराओ मेरे लिए। पहरेदार उलझन में पड़ गए क्योंकि इनारोस की तख्तीर के बारे में वो वाकिफ थे। पर वो शहजादे की होक मधुली नहीं करना चाहते थे, तो बादशाह के पास गए। एक कुत्ता? क्या तुम्हें पेशेंट गोई का ज्ञान नहीं? ये या तो एक सांप होगा, मगरमच्छ होगा या एक कुत्ता होगा जो उसे मारेग उसने पप्पी को लिया और दरबार के हॉल में भागा हुआ आया। मेहरबानी करके अब्बाजान, मैं वादा करता हूँ इसकी अच्छे से परवरिश करूँगा। मेहरबानी करके मुझे इसे पालने दीजिए। पप्पी के साथ उसे हंसते खेलते देखकर बादशाह ने फैसला किया कि वो उसे रहने देंगे। ओह, शुक्रिया अब्बाजान। मैं तुम्हा� کئی دن گزر گئے اور اس کے بعد سال ایناروس بڑا ہوا ایک بہت خوبصورت نوجوان بن کر پر وہ ہمیشہ ترستہ باہر کی دنیا کی تلاش میں جانے کے لیے جان، آپ مجھے اس محل میں کیوں بند کر کے رکھتے ہیں؟ دوم ان خطروں سے واقف نہیں ہو جو اس باہری دنیا میں موجود ہیں میں اس پیشنگوئی سے واقف ہوں پر فلافی اور میری طرف دیکھئے ہم جدا نہیں کیے جا سکتے آپ یہ نہیں سوچتے کہ کم سے کم پیشنگوئی کا ایک حصہ تو غلط और अगर मुझे एक अच्छा बातशाह बनना है, तो मुझे उनकी जाने इल्म होना चाहिए, जो दुनिया के चानो तरफ हो रहा है। ठीक है फिर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ और दुनिया को तलाशो, पर मेरे बेटे, होशियार रहना। हाँ, ठीक है, शुक्रिया अब्बा जान, मैं होशियार रहूँगा। अगले दिन इनार� अपने सफर के दौरान उन्हें एक बहुत ही जोरदार तूफानी बारिश का सामना करना पड़ा। जहाज़ का बादबाद टूट गया और जहाज़ पर सवार मेसाफिरों का तमाशुं बिगड़ गया और उनमें से कुछ लुढक कर समंदर में गए। प्लफी कहीं नजर नहीं आ रहा था। इससे इनारुस बहुत फिक्रमंद हो गया। प्लफी, प्लफी, तुम कहा� भी ना कुछ सोचे इनारुस समंदर में कूद गया अपनी सबसे प्यारे दोस्त को बचाने के लिए। ओह, प्लफी, प्लफी मेरे दोस्त, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जैसे ही उसने उसे गोद में लिया, इनारुस ने एक मगरमच्छ की तरफ रौंद किया जो उनकी तरफ तैर कराता दिख रहा था। प्लफी को कसकर पकड़ते हुए वो ते� अचानक मगर मच हॉफ जता लगा और फौरन वो वापस समंदर में चलांग लगाकर चला गया। इन अरुष हैरान था और जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ में तीर कमान माल ये पर खड़ी थी। जहाज़ पर चढ़ो जल्दी! शुक्रिया। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तूफानी बा� تم نے نا صرف میری جان بچائی بلکہ میرے دوست کی بھی جان بچائی کیا میں جان سکتا ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں الینا ہوں، الاباما سلطنت کی شہزادی تو ایک شہزادی کو کونسی بات ایک ایسے جہاز پر لے آئی جو عام لوگوں سے بھرا ہوا ہے؟ میں پوری دنیا کو تلاش نہ چاہتی ہوں پر میرے والد چاہتے تھے کہ میں ایک قابل شہزادی سے نکاح کر لوں تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں سفر پر نکل جاتی ہوں اس سے پہلے کہ میری تقد इनारोस उसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। तुम बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? मैं मैं हूँ इनारोस। मैं एक कारोबारी हूँ। बस कुछ कारोबार करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस तरह दोनों पूरे सफर भर एक दूसरे से उफ्तगु में मशगूल रहे। जहाज़ एलाबामा पहुँचा, जहाँ एलीना और इनारोस उतर बादशाह और उसकी फौज इंतजार कर रहे थे एलीना को वापस महल में ले जाने के लिए। उसके साथ एक अजनबी को देकर उन्होंने इनारोस को गिरफ्तार कर लिया। आ, आ, आ, नहीं, उसे छोड़ दो। छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। तुम कौन हो अजनबी और तुम्हारा मेरी बेटी से क्या ताल्लुक है? ये देखते हुए कि वो अब औ اس نے ایلینا سے نکاح کرنی کی اپنی خواہش بھی ظاہر کی اگر وہ اسے قبول کریں گی تو ہی او مجھے معاف کرنا پیارے شہزادے پہرداروں اس کی بیڑیاں فوراً اتارو اور اسے ہمارے محل میں سب سے امدہ کمرہ دو تم یقیناً تھک گئے ہوگے کیوں نہ تم نہا کر آج رات کے کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ جب انہوں نے کھایا اور غفتگو کی بادشاہ انہا روز کو پسند کرنے لگا اور نکاح کی تیاری کرن दोनों बादशाह और मल्लिका निकाह के इंतजाम के लिए एक दूसरे से मिले, पर इनारोस अपनी होने वाली बीवी से अपनी तखदीर की हकीकत छिपाना नहीं चाहता था। क्या हुआ इनारोस? तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है हमारे निकाह कोबुल करने के दो घंटे पहले? क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुम निकाह से खुश नहीं ह अब मैं तुमसे और इसे नहीं छिपा सकता हूँ। ये क्या बात है मेरी जान? इनारोस ने उसे अपनी पेशन गोई के बारे में बताया जो परी मदर ने कही थी। उसने इसका भी जिक्र किया क्योंकि एलीना ने उसे मगरमच्छ से बचाया था। तो उसकी तखतीर का दूसरा हिस्सा भी खारिज कर दिया गया था। मैं उन सब म और मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारी हिफाजत के लिए और मैं तुमसे भी मोहब्बत करती हूँ और उनका निकाह हो गया और सल्तनत ने पुरजोशी से जश्न मनाया ओह वो कितनी खूबसूरत है ओह इतना प्यारा जोड़ा है शहजादा और शाहजादी उम्रदराज़ हो मिलकर एलिना और इनारोस ने रियाया की भलाई के लिए अपनी ज सल्तनत के लोग उन्हें बेहिताहा मोहबत करते थे, तो उन्हें नया बादशाह और मल्लिका बनाकर उनकी ताजपुषी की गई। एक रात जब इनारोस और एलिना सो रहे थे, उन्होंने हौर किया कि किसी चीज की परछाई साए में सरक रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसके शाहर की ओर लींग रही है। जब वो नजदीक पहुँची तो � एलीना ने सांप के आगे दूध का प्याला रखा। वो दूध की तरफ उछला और जल्दी पी गया। आखरी घूंट खत्म कर लेने के बाद वो सो गया। होशियार और दानिशमंद एलिना ने सांप से रूबरू होने का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था, और उसने दूध का एक प्याला जिसमें जादू की जड़ी बूटियां मिलाई थी, अपने اور پھر اس نے پہرے داروں کو حکم دیا کہ وہ اسے لے جائیں اور اسے دلدل میں پھینک دیں میلو دور اس طرح اس نے اناروز کی تیسری اور آخری بدنصیبی کو بھی شکست دے دی تھی اور اس نے سارا وقت بچایا اپنی دانشمندی اور آگے کی سوچ سے ایلینا اور اناروز دنیا میں نکل پڑے اپنے احتیادی سفر پر ایک ساتھ دنیا کو کھوچنے کے لیے اور ہمیشہ رازے خوشی رہے مل کر انہوں نے اپنی رکاوتوں اور خوف پر فتح کی और वो पहले से ज्यादा बहादुर थे